महाभारत द्रोण पर्व महाभारतद्रोणपर्व सप्तमोध्याय परशुरामजी का चरित्र नारद उच राहातूरो वीरलोक नमस्कृत जामद्यतीयसा अवितृप्त मरीश्य नारद जी कहते हैं संजय वीर वीरजन वंदित महायशस्वी जमदग्धि नंदन परशुराम जी भी अतृप्त अवस्था में ही मौत के मुख में चले जाएंगे यहाद्य मनुपरिये ते भूमिमा सुखम न चासे क्रिया यश जिन्होंने इस पृथ्वी को सुख में बनाते हुए आदि युग के धर्म का जहाँ निरंतर प्रचार किया था तथा परम उत्तम संपत्ति को पाकर भी जिनके मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आया यह क्षत्रिय परामृष्टे तथोवधी तकार अजतम समरे पर जब क्षत्रियों ने गाय के बछड़े को पकड़ लिया और पिता जमदग्नि को मार डाला तब उन्होंने मौन रहकर ही समरभू में दूसरों से कभी पराजित न होने वाले कृतवीर्य कुमार अर्जुन का वध किया था क्षत्रियाणाम चतुष्टिम अयुता सहस्र तथा मृत्यु समहिता एक न धनुषाचयत उस समय मरने मारने का निश्चय करके एकत्र हुए चौंसठ करोड़ क्षत्रियों को उन्होंने एकमात्र धनुष के द्वारा जीत लिया ब्रह्म दस्हस्रारे सत चतुर्दश पुनर जग्राह दंत क्रूरम उसी युद्ध के सिलसिले में परशुराम जी ने चौदह हजार दूसरे ब्रह्म दोषियों का दमन किया और दंतक्रूर नामक राजा को भी मार डाला सहस्रम मूसले न सहस्रम अशिनावीत उदबंधना सहस्त्र च सहस्रम बुध उन्होंने एक सहस्त्र छत्रियों को मूसल से मार गिराया एक सहस्त्र राजपूतों को तलवार से काट डाला फिर एक सहस्त्र छत्रियों को वृक्षों की शाखाओं में फांसी पर लटकाकर मार डाला और पुनः एक सहस्त्र को पानी में डुबो दिया दंतान् सहस्रश्य कर्ण नाशान्य कृतन तत् तत, तत सप्त सहसाण एक अपस्र राजपूतों के दांत तोड़कर नाक और कान काट डाले तथा सात हजार राजाओं को कड़वा धूप पिला दिया शिष्टा बद्ध् चैतीसा मृिब विभिज गुणवतीम उतरेण खांडवादिणन चिजसा हे सृहता सरथा स्वगजाबीरा निशते पितुधा मर्षी तेर जाम धीमता सेस को बांधकर उनका वध कर डाला। उनमें से से कितनों के ही मस्तक कर डाले। गुणावती उत्तर और खांडव वन से दक्षिण पर्वत के निकटवर्ती प्रदेश में लाखों है, है वंशी छत्री वीर पिता के वध से कुपित हुए बुद्धमान परशुराम जी के द्वारा समरभूमि में मारे गए वे अपने रथ घोड़े और हाथियों सहित मारे जाकर वहां धराशाई हो गये निज्ने दसता हाण राम परशुना चो या भगो रामाधावे ती रनो समा परशुराम जी ने उस समय अपने फरसे से दस हजार क्षत्रियों को काट डाला आश्रम वासियों ने आठ भाव से जो बातें कही थी वहां के श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने भृगवंशी परशुराम दौड़ो बचाओ इस प्रकार कहकर जो करुण टंदन किया था उनकी वह कातर पुकार परशुराम जी ने नहीं सह सकी ततः काश्मीर दरदान कुंत छुद्र कमालवान अंग बंग कनिंगाश्च विदेहाम्र लिप्तकान रक्षो बातोत्रा त्रीगरतावताजा देशान सहस्रशहित प्रतापवान तदनंतर प्रतापी ने कश्मीर कुंती छुद्रक मालव अंग कलिंग विदय ताम्रलिप्त वाह वृत्ति मर्ति वत शिवि तथा अन्य सहसोदेशों के क्षत्रियों का अपने तीखे बाणों द्वारा संघार किया कोटि सहसाणी क्षत्रिया इंद्र गोपक वर्ण से बंधुजीव नि चुद्र से परिवाहे पूरी समाप्त और लाखों के इंद्रगोप गोप अर्थात वीरबहुटी नामक कीट तथा मंद अर्थात दुपहरिया पुष्प के समान रंग वाले रक्त की धाराओं से भृगुनंदन परशुराम ने कितने ही तालाब भर दिए और समस्त अठारह दीपों को अपने वश में करके उत्तम दक्षिणाओं से युक्त सौ पवित्र यज्ञों का अनुष्ठान किया वेदिष्टन लोधाम सौवर्णाम सर्वरत्न सतह पूर्णाम पता का सतमालण पशुगढ़ सम्पूर्णा च महेमांमधग्न प्रतिजग्राहक्यप उस यज्ञ में पूर्वक बत्तीस हाथ ऊँची सोने की वेदी बनाई गई थी जो सब प्रकार के सैकड़ों रत्नों से परिपूर्ण और सौ पताकाओं से सुशोभित थी जमदग्नि नंदन परशुराम की उस वेदी को तथा ग्रामीण और जंगली पशुओं से भरी पूरी इस पृथ्वी को भी महर्षि कश्यप ने दक्षिणा रूप से ग्रहण किया तथा शत सहसाणी द्वीपेन्द्राण हेम भूषणा निर्देश पृथ्वी कृत् शिष्टेष्ट चल सँकुला कश्यपा मेधे महामखे उस समय परशुराम जी ने लाखों राजाओं को सोने के आभूषणों से विभूषित करके तथा पृथ्वी को चोर डाकों से सुनी और साधु पुरुषों से भरी पूरी करके महाराज अश्वमेध में कश्यप जी को दे दिया महायज्ञ अश्वेध में कश्यप जी को दे दिया त्रि सप्तृत्त पृथ्वी कृत्षत्र प्रभु दृष्पा क्रतु सतह वीरों ब्राह्मणेभ्योम वीर एवं शक्तिशाली परशुराम जी ने इक्कीस बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य करके सैकड़ों यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया और इस वसुधा को ब्राह्मणों के अधिकार में दे दिया सप्तप वसुम सिमारी चो गृण्विजह रामम प्रोवाच निर्गच्छ वसुधा तो ममाघ्याषि कश्यप ने जब सातो दीपों के युक्त यह दान में ले ली तब उन्होंने परशुराम जी से कहा अब तू मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी से निकल जाओ और कहा अन्यत्र जा कर रहो सका कश्यप वचना प्रसार्य सरिता पतिम स्पाति युवा श्रेष्ठ कुर्याप सद्गिरीश्रेष्ठ महेंद्र पर्वतोत्तम कश्यप के इस आदेश से योद्धाओं में श्रेष्ठ परशुराम ने जितने जितने दूर बाण फेंका जा सकता है समुद्र को उतने ही दूर पीछे हटाकर ब्राह्मण की आज्ञा का पालन करके करते हुए उत्तम पर्वत गिरिश्रेष्ठ महेंद्र पर निवास किया एवं गुणसते युक्तों भृगुणाम कृतवर्धन जाम दग्न अशाम मरीश्य महाद्ति इस प्रकार भृगुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले पराक्रमी महातेजस्वी और सैकड़ों गुणों से सम्पन्न जमदग्नंदन परशुराम भी एक न एक दिन मारेंगे मरेंगे ही तया चतुर्म भद्रतर पुत्रात्म पुण्यतरा तरस्तव आयज्वनम अदाक्षण्यम अयम सुपुत्र मनु संजय चारों कल्याणकारी गुणों से वे तुमसे श्रेष्ठ और तुम्हारे पुत्र से अधिक पुण्यात्मा थे और तुम यज्ञ यज्ञानुष्ठान करके दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक कर न कर हे ते चतुर्भद्रतरा स्वर भद्रशताधिकरा मृता नरवश्रेष्ठ मृष्यंते चजया नर्शिष संजय जब तक निज जिन लोगों का वर्णन किया गया है ये चतुर्विध कल्याणकारी गुणों से गुणों में तुम तुम्हारे से बढ़कर कर ये ही तुम्हारी अपेक्षा उन उनमें सैकड़ों मंगलकारी गुण अधिक भी थे तथापि वे मर गए और जो विद्यमान है वे भी मरेंगे ही इत श्री महाभारती द्रोण परमढ़ अभिमन्युवध परमणिषोडस राज की संतति तमोध्यायः इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत श्री अभिमन्युवध पर्व राज षोडश राजख्यान विषय सत्तरवा अध्याय पूरा हुआ